मैं करूंगा कि वो अपनी बात था था में कहें क्योंकि समय बहुत सीमित है और अनेक वक्त बाकी हैं तो अपनी बात को संक्षिप्त करते हुए कहें इसमें कोई जवाब देने वाली बात नहीं है उनके कुछ सुझाव हैं और रिसर्च के लिए तो वो परमादरणीय महावर साहब एवं पद्मश्री कोमल तथा सभी श्रोतावरण उसी प्रसंग में जैसा कि गोयल साहब ने कुछ बात कही है ताइल साहब ने कुछ कहा वो एक ऐसा प्रसंग है जिस पर मेरा भी मन कर रहा था कुछ कहू हालाकि मेरे जो पत्नी है कड़ा वो बात तो एक मिनट आप है। अपने विषय पे आ जाइए और मैं ए, वो उससे ही फिर अपने विषय पर आऊंगा वो यही है कि ये सारे इतिहास की बातें इतिहास के आधार पर चल रही है हमने मेवों के साहित्य को बिल्कुल नहीं पढ़ा जैसा कि उसकी तवारीख में उसमें मैं आपको मेवों का पांडुंगा कड़ा में से दूसरा कड़ा की कुछ बात कहूंगा और महाभारत में से कुछ ऐतिहासिक तथ्य या ये कहिए कि इनका जो सिजरा है उसको आपके सामने रख रहा हूं तो सारी बातें यहां आकर मैं अपने मन से कह रहा हूं कि हमने ऐतिहासिक ग्रंथों को खूब पढ़ा जैसा फलाने ने लिख दिया उसने लिख दिया लेकिन किसी ने इनके साहित्य को नहीं पढ़ा और उसमें विशेष रूप से पंडून के काड़ा को अभी पढ़ाई नहीं है वो प्रकाशन में ही नहीं आया तो बहुत सारी बातें यू ही चल रही है अब एक काड़ा की बात आती है मैं साहित्य से बतलाता हूं कि यहाँ के साहित्य में एक गीत आता है मेवाती में एक काड़ा तेरो बंगल है मेरी गेम शायद आप जानते होंगे तो अब वो काड़ा कौन कृष्ण है राम काले हैं तो ये काड़ा शब्द जो आया है हमारे साहित्य में कहीं बाहर से नहीं आया है पहलवान दंगल में उतरते हैं तो काड़ो जीते हो ये शायद आप जानते होंगे कारण क्या है कि काला होता है मेहनत करके सूरज के उसमें तप करके और प्राय दंगल में जब दो मल आते हैं तो कहते हुए काढ़ो जीते हो और ऐसा अधिकांश में होता है संपूर्ण रूप से तो नहीं तो काड़ा शब्द तो ये कैसा है कि कृष्ण राम सबका प्रतीक है कन्हैया जी कृष्ण नहीं कहते उसको ज्यादा कन्हैया जी कहते हैं वो तो इनके गीतों में बहुत आया है अब पंडून के कड़ा में सारी बात कृष्ण कन्हैया जी के द्वारा ही चलती है मैं यहाँ अपने उस कड़े की बात करते हुए दो तीन बातों पर क्यों कई बातें ऐसी आगे कहना जरूरी पड़ गया एक मेवाती में साहित्य पद्य का बहुत है मौखिक है बहुत बड़ी समस्या आज यह आती है कि गद्य में बोल तो लेते हैं लेकिन लिखित में गद्य साहित्य नहीं है मैं आज का जो पत्र वाचन तैयार कर रहा था शुरू में मन में आया कि तो मैं गद्य में लिखू लेकिन वो शब्द कुछ इस प्रकार के कि शायद समझ में नहीं आए तो बदकावन में तो ये, ये मेरा सी लोग कह देते हैं आज एक दूसरी प्रवृत्ति आ रही है कि जैसे पंडुन का कड़ा को पढ़ें तो उसमें एक दो शब्द मुश्किल से अभी फारसी के मिलते हैं और इनकी बतकावन में उर्दू शब्द बहुत ज्यादा आ रहे हैं अब ये सारे साहित्यिक कारण हैं ये क्यों आ रहे हैं क्या बात है इनके ऊपर न जाकर हाँ मे पंड के कड़े में दो कवि सादुल्ला और नबी खां इसके क्रम में मैं अपनी एक व्यक्ति क्योंकि मैंने इसको जो कुछ पढ़ा और उसको देखा तो ये देखा कि सादुल्ला पहले हुआ और उसका नाम खूब चला नबी खा एक ये दोनों ही मेव थे नबी खां जो शायर हुआ और उसने देख यानी मेरा विचार ये है कि वो अलग लिखता तो सादुल्ला से अच्छा जाता क्योंकि मेहू जो गाते हैं ज्यादा करके बबरा बाण की मीरा से जो गाते हैं बबरा बाण की कथा गाते हैं कल्लवी इसमें नूर मोहम्मद ने कल्लू ने जो गाई बबरा बाण का प्रारंभिक अंश था और बबरा बाण कौन था अर्जुन का पुत्र था और ये सब अपना तालमेल यदि पंडून के कड़ा को आपको पढ़ेंगे तो ये कहते हैं कि हम अर्जुन के वंशज हैं जादू हैं इतिहास कहीं का भी कुछ हो लेकिन पंडुन का कड़ा तो यह कहता है कि ये अर्जन के वंशज हैं और उसको बड़े गर्व से सुनते हैं आखिर बात क्या है क्यों सुनते हैं और कोई कथा क्यों नहीं बनाई उसने सादल्ला ने तो ये सब इनके ऐतिहासिक जो आख्यान हैं इनकी बातें हैं उनको जब पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें जो इतिहास लिख गए उसको बदल देंगे और उन पर विचार किया जाएगा कि ऐसा इतिहास में इनकी दस वो आते हैं अंतल शांतल और फिर भी इस तरह से इनकी सजरा जो है वो इस तरह का है कि आप जैसे अब मन्यु है तो एमना खबार और सहस तक आता है फिर उसके बाद में ये तारागढ़ में एक चकवे बहन का राज्य मानते हैं जो कि जिसका लड़का पृथ्वीराज चौहान को मानते हैं तो वहां तक ये परंपरा में अपने आप को मानते हैं कि हम वहां से अर्जन के वंशज हैं और जादू हैं ये मैं नहीं कह रहा ये कह रहा है पंडू का कड़ा तो मेरा अभी इसमें ज्यादा क्योंकि समय तो बहुत सीमित है मैं तो आपसे ये कहता हूं कि आप विचारक हैं उसमें लिख रहा है वो छप रहे है अरे वो जो बोल रहे हैं उसको तो आप पढ़िए बहुत सारी बातें उसमें से आपको ऐसे आ जाएंगे गो इनमें छाया हुआ है ओगड़नाथ का जिक्र आता है सुन रहे बाल का प्रारंभ भी वहां से होता है पंडून का कड़ा में शुरुआत ही वहां से होती है तो ये गुरु गोरखनाथ ओगर क्या अरब से वहां से या और किसी इतिहासकार ने कहा से आकर आप इसको पहचाने है? इसमें है क्या जहारपीर में वो ही बात आती है सुन रहे अवगढ़ बाधाकार हुई इस पंडून का कड़ा माती है प्रारंभ एक जो नबी खान के क्रम में मैं कह रहा था कि नबी खां ने जो लिखा है उसमें कल्पना अधिक है और सादल्ला ने जो लिखा है उसमें महाभारत अधिक है महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ है या नहीं इससे मेरा मतलब नहीं लेकिन महाभारत एक इतिहास है तो इनका पंडुन का कड़ाई बहुत बड़ी इतिहास के लिए हुए है एक विराट नगर उधर नेपाल में बताया जाता है कभी मैंने एक लेख पढ़ा था कि उसमें पांडव वहां गए थे ऐसा कुछ लेख आता है लेकिन इससे वो जब पढ़ा है सादल्ला के कड़े को तो उसमें कई बात उभर कर आती है ताल वृक्ष जैसे मत्स्यपुरी की राजधानी उसने बैराड़ को को माना है बिराड़ का मतलब बैराट जिसको आज अपन बिराट बैराट कहते हैं उसने मत्स्यपुरी की राजधानी वहां बतलाई है और महाभारत में भी मत्स्यपुरी की राजधानी में महाभारत के पुस्तक में से इस बात को बोल रहा हूँ कि मत्स्यपुरी की राजधानी वैसे तो यहाँ माचाड़ी मानते हैं हम लेकिन हो सकता है की महाभारत काल में बैराट तक मत्स्यपुरी हो महाभारत के आधार पर मैं कह रहा हूँ अपनी ओर से कुछ नहीं वो गलत है या सही है ये आपको एक विचारणीय प्रश्न है और पंडून के दो कड़ा उसने लिखे सादल्ला ने नबी खां यदि स्वतंत्र लिखता तो शायद सादल्ला से अच्छा जाता क्योंकि उसकी कल्पना इस प्रकार वो ये उसके दिमाग में मैंने जब को कड़ा पढ़ा तो ये ऐसा उसके दिमाग में आया कि तू इस साधन ला के कार्य को आगे बढ़ा इससे ही तेरा नाम अधिक होगा और उसने तीन मुकाम करके वो कोई तो कहता है एक ही कड़ा है तो उसने भबरा बाण की कल्पना पड़ी विचित्र की नबी खाने और वो इस तरह की विचित्र की जैसे कि पृथ्वीराज रासो में इतिहास दब गया और वो लक्ष्य बाण की जो कथा है पृथ्वीराज रासो से ही चली आई है एक आठवा अंगुल ताऊ पर सुल्तान है मच्छु के चौहान तो वब्रुवाहन ही बबरा है और उसकी कथा से ए, एक तरह से पंडून का कड़ा में वो इतना छा गया कि आज सबसे अधिक सुना जाता है तो नदी का बबरा सुना जाता है सबसे अधिक और इसमें भी जो दो कड़े लिखे हैं सादल्लाह ने मैं दूसरे कड़े में से बात आपके लिए बदलाऊं उसके पात्रों का उल्लेख कर रहा हूं कौन से पात्र किसके लिए हैं आपको जो इस पर विचार करें तो उनके लिए थोड़ी सुविधा हो जाएगी कि ये शब्द पात्र के किस रूप में हैं देखिए अर्जुन को तो उसने सादल्लाह ने अर्जुन बतलाया है और विराट को विराट बोलने में ये बे के लिए गयी बोल देते हैं गिराड़ और बैराड़ दो तीन शब्द चल जाते हैं भीष्म को भीकम और द्रोणाचार्य को गुरु द्रोणा दुरन ऐसा शब्द बोलते हैं उत्तर कुमार उत्तर जो कि राजकुमार था उसका विराट का लड़का उसके लिए ये अंतरा कुमार और उत्तरा जो कि अम्मन्यु को ब्याह थी उसके लिए अंतराबाई और सुशर्मा जो एक युद्धा हुआ उसके लिए ससरमा कहते हैं वो त्रिगर्तों का शासक था जब बैराट पर आक्रमण हुआ तो महाभारत में ऐसा आता है कि एक ओर से तो सुशर्मा त्रिगर्तों की सेना लेकर आया दूसरे कौरों की सेना को लेकर के युद्ध दुर्योधन आया दुर्योधन को ये जर्जोत कहते हैं और सादल्ला ने त्रिगर्द को तिजारा माना है अब ये क्या रूप हुआ उसने आया है ऐसा उल्लेख में आपको पढ़कर भी बता दूंगा तखत तिजारो और सशर्मा सस, को वहां का शासक माना है उसने और कृपाचार्य जो महाभारत में आता है उसको कृपा ज्योति की माना है जब वो जरजोध उस पर आक्रमण करता है अंतरा पर और बृहन्नला वो बृहत्ना कहलाया है उसमें बृहत्ना योद्धा बनकर बैठता है वो अपने हिजड़े वस्त्रों उनको हटा देता है तो उस समय वो कृपा जोधी के पास जाकर के पूछता है तो बतला मेरी जीत होगी कि नहीं तो वो कहता है तेरी हार होगी तो कृपाचार्य एक ज्योतिषी के रूप में आता है दूसरे कड़े में महाभारत का एक ऐसा प्रसंग जोड़ दिया है कि वहां अश्वत्थामा भी मरता है अर्जुन के द्वारा जबकि अश्वत्थ को तो मरा ही मानता है अपने महाभारत में अमर मानते हैं लेकिन उसने दूसरे कड़े में उसकी मृत्यु बतलाई है और दुशासन महाभारत में दुर्योधन का भाई के रूप में आता है लेकिन यहाँ उसने साला माना है ये दूसरी कड़े में और दूधासन नाम दिया है वो भी मारा जाता है अर्जुन के द्वारा विकर्ण एक सौ भाई माना है उसका चरजोध का वो भी मारा जाता है तो महाभारत का बहुत सारा अंश यही विराड़ की लड़ाई में हो जाता है जिसको की 18 दिन और सल्ले मारा जाता है वहीं जो भी सेनापति बना है महाभारत में तो ये तो एक कवि की कल्पना है जो बहुत सारी बातों को बदल देती है लेकिन फिर भी हम ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत सारी बातों को उसमें से निकालें आज आखिर ये पंडून का कड़ा क्यों इनमें प्रचलित है सबसे बड़ा कारण ये है कि ये वीर कौन अर्जुन से प्रभावित हुई यानी दो कड़ों के नाम तीन कड़ों के नाम तो इन्होंने रखे वीरों पर पहला कड़ा भीव का कड़ा कहते हैं तो भीमसेन भी इनके लिए अच्छे योद्धा के रूप में थे लेकिन इस कौम को पसंद आया अर्जन अब क्यों पसंद आया ये मैं नहीं कह सकता लेकिन उसका वंश इन्होंने आगे तक चला करके उसमें से अपना निकास माना है जैसा कि मैं नाम की बात कह रहा था उसमें उर्वशी इसको उर्वशी इंद्र की अप्सरा थी महाभारत में उल्लेख आता है और इन्होंने उसको उर्वशी के लिए एक लाखा पात्र के नाम से माना है वो इंद्र की अप्सरा के रूप में ही नृत्य करने वाली है जिससे कि अर्जुन एक साल हिजडे के रूप में आया वही बात वहां है वही वहां है दुर्वासा जिसके के द्वारा वो पुत्र पैदा हुए वो गोरखनाथ के रूप में आता है सैरंद्री के लिए जो सैरधरी बनकर के महाराजा विराट के यहाँ रही उसके लिए सिलंदरी नाम आता है सिलंदरा सिलंदरी दरोपदा ये दो तीन नाम आते हैं शल्य को सल्ल, अश्वत्थामा को अस्तुथाम तो ये मैंने कुछ नाम ऐसे बताए हैं जो कि दूसरे कड़े के और भी इसमें जो अन्य कड़ों में क्योंकि मैंने जो लेख तैयार किया था केवल दूसरे कड़े पर आधारित था युधिष्ठिर को जुदट्ठर तो इन्होंने सादल राह ने अपने ढंग से उच्चारण किए हैं और जड़ वहीं रखी है महाभारत में अब एक प्रसंग ऐसा आता है कि जैसा कि मैंने विराट नगर की बात की तो नेपाल में भी एक ऐसा ही स्थान है जहां विराट नगर को बताया जाता है यहाँ उन्होंने ताल वृक्ष तिजारा जिसको कि त्रिगर्त नाम आता है और विराट इन सबका एक साधन ने जो आज से लगभग 200 वर्ष पहले जो लिखा इन सबका इस तरह से तालमेल बैठाया है कि आश्चर्य होता है कि महाभारत का उस पर कितना महाभारत को तो कितना अच्छा उसने पढ़ा था और अपनी कल्पना भी उसमें लगाई थी काव्य की दृष्टि से यदि उन पर विचार करें तो नबी का कम नहीं था लेकिन उसका दुर्भाग्य ये रहा कि उसको वो यश नहीं मिला जो सादल्लाह को मिला वो यदि पृथक रूप से लिखता तो सादल्ला से कहीं अधिक अच्छा होता या नहीं होता लेकिन वो जैसे हिंदी में सूर तुलसी दोनों बराबर कैसे ही हैं इसी तरह से सादल्लाह नबी खां बनकर के आते लेकिन आज साद्लाह के आगे नबी खां को सब भूल गए और जहां तक वेद पुराण है वो सारी बातें सादल्लाह तक ही रह गई और वो नबी खां को भूल गए अभी पंडून का कड़ा जब प्रकाश में आएगा तो मैं समझता हूँ कि नबी खां के महत्व को उतना ही स्वीकार किया जाएगा गाय की में जरूर मानते हैं मीरासियों से या मुसलमान जोगियों से पूछो तो ये कहेंगे कि बबरापान सबसे अच्छा सुना जाता है और बबरापान लिखा है नबी खान नबी खां पर किसी ने आज तक विचार नहीं किया आखेड़ा पर तो विचार करते नबी खां कहा था और वो क्या है उसके ऊपर कुछ जब अपन इसके ऊपर विचार करें तो उसके लिए भी सोचें नबी खां आखिर कौन था अब 10 मिनट लगभग पूरी होने वाली हैं मैं एक दो बात और कह दूं कि कहने को तो बहुत सारी बातें थी लेकिन जैसे कि राजस्थानी के प्रभाव की बात आती है राजस्थानी में सबसे अधिक जो प्रसिद्ध छंद है वो सोरठिया दूहो बलो भली मरमंडली बात सोरठिया दुहा लेकिन सोरठिया दुहा एक भी इसमें नहीं है साहित्य में दोहा छंद तो बहुत मिला लेकिन मेवाती में मैंने कहीं सोरठिया दुहा नहीं देखा तो ये राजस्थानी से निकट होते हुए भी इसने अपना जो अस्तित्व है पूर्णतः अलग रखा है और जैसा मेवाती के कई रूप हैं उसके लिए क्षेत्र बदलाया है, कोई यहां होकर वहां होकर ये सारी बातें कुछ ऐसी हैं जिनके ऊपर आज हम अंधविश्वासी न बनकर दोबारा इन पर छानबीन करें तो बहुत कुछ नक्शे बदले जाएंगे शब्द व्याकरण जैसे लूपरी बात हुई तो मैं सोच रहा था ऐसे तो प्रत्यय अनेक है मेवाती के जैसे इया ये क्रिया में लगता है लिखनिया पढ़निया पढ़ानिया लिखणिया लिखाणिया तो ये, ये प्रत्यय इो कड़कीलो जोशीलो ये ये मेवाती के अलग अनेक प्रत्यय हैं दड़ी और कुछ शब्द मेवाती के ऐसे भी हैं कि जो नहीं मिलते दुर्भाग्य यहां मैं एक ऐसे विद्वान का नाम ले रहा हूं कि जो इस संसार से उठ गए श्री सीताराम जी लालस शब्दों के एक ऐसे ज्ञाता थे और उनके सुपुत्र श्री मनोहर लाल जी यहां विराजमान हैं मैंने उनसे एक ही बार उनके दर्शन किए और कुछ उनसे बात करना चाहता था और उनकी सेवा में कुछ समर्पण करने की इच्छा थी मैंने कुछ शब्द ऐसे चुने उनसे चर्चा हुई मेरी जयपुर में मैंने कुछ शब्द रखे तो उन्होंने कहा ये शब्द हमारे इसमें वो यहां अलवर में आए और किशनगढ़ में बहुत दिनों तक रहे राजस्थानी शब्दों के क्रम में तो कुछ शब्द उनकी सेवा में समर्पित करने का मेरा विचार था मैंने संग्रह भी किया और उन उनसे विचार करने की भी इच्छा थी कि ये शब्द शुद्ध मेवाती हैं कि इन पर राजस्थानी भी छाया है व्याकरण संबंधी बातें भी उनसे की दुर्भाग्य ये रहा कि वे महापुरुष उठ गए और बहुत बुजुर्ग की हालत में मेरा उनसे परिचय सब हुआ था तो मेवाती के शब्द भंडार मेवाती का व्याकरण मेवाती का साहित्य जो लिखा इतिहास है उस पर बहस कर रहे हैं अभी उनके ऊपर अपन बात करें क्योंकि मुझे इतना ही समय दिया गया है मैं यहाँ धन्यवाद दून टेक संस्था को जिसने साहित्य की ओर ध्यान दिलाया यानी साहित्य की ओर कोमल धारे और कल ने मेरा उल्लेख भी किया और बहुत सारा इन्होंने यहां से उसको मैं रिकॉर्डिंग भी किया और पंडुवों का कड़ा के रूप में तैयार है और मैं इनसे निवेदन कर रहा हूं कि पंडुवों के कड़े पर ही मेरा कुछ शोध चल रहा है यदि वो प्रति मिल जाती है तो मेरे लिए भार ये हल्का होना हो जाएगा क्यों मेरे पास में वैसे यंत्र तो है नहीं कि जिनको बैठा बैठा सुन लो मुझको तो इन भाइयों के पास बैठ करके जैसा कि नूर मोहम्मद है इसको बुला देता हूं इसे सुनता हूं लिखता हूं तो उसमें बहुत सारा मेरा श्रम बच जाएगा और तो कुछ नहीं अन्यथा ये तो मैंने सोच रखा है कि अनेक मीरासियों से और अनेक मुसलमान जोगियों से इसको सुना जाए तो बहुत सारी बातें तीन चार तरह की स्थितियां मेरे सामने कुछ ऐसा है कुछ दो हे तो मीराशियों में मुसलमान जोगियों में समान रूप से मिलते हैं तो मैं समझता हूँ वो निश्चित रूप से उनके द्वारा लिखे गए होंगे और कुछ ऐसे हैं जो जोगियों के पास हैं, मीरासियों के पास नहीं कुछ मीरासियों के पास है जोगियों के पास नहीं तो जो लोग काव्य होते हैं ये जनता के काव्य होते हैं मारू है किसने लिखा कब लिखा वो तो जनता ने बना दिया उसमें वास्तविकता कितनी यहाँ इसने सादल्ला और नबी खाने कितना लिखा कितना और बोलने वालों ने गाने वालों ने उनमें क्या क्या जोड़ा ये प्रसंग सरल नहीं है बहुत मुश्किल है बाकी फिर भी एक संस्था के रूप में कोई कार्य किया जाए और उसके हम मिलकर के कार्य करें पोंगल जी ने तो हमें जगाया है और यहाँ आकर के एक प्रकार से प्रेरणा दी है अब ये कार्य हम सबका मिलकर है साहित्य के प्रति जो छप गया है इतिहास में वो तो ठीक है और हम ये मानते हैं कि साहित्य का जब तक तो उसमें अध्ययन करके कुछ निष्कर्ष नहीं निकाला जाएगा तब तक इतिहास तो आप कही मैं लिख तुम लिख दो आप कोई भी लिख दो कहीं से भी अब एक बात बुरा नहीं माने ता एक जी उन्होंने कहा कि बलबन ने गोपालगढ़ अब बलबन गोपालगढ़ जैसे शब्द को किला बना है ये मेरे नहीं बैठे यानी उसने तो चाहे आप किसी भी तरीके से समझिए हिंदू धर्म का बहुत विरोध किया था वो नाम रखता तो कोई और ही नाम रखता गोपालगढ़ नाम तो नहीं रखता अब ये इतिहास कहता है किस परिस्थिति में उन्होंने गोपाल का नाम रखा होगा तो ये तो ये इतिहास के विद्वान जाने साहित्य में कहीं क्या आता है ये मैंने तो एक पुस्तक बतलाई है जहार पीर मेवाती में है उसमें बहुत सारी बातें आती हैं तो भाषा का और साहित्य का जब तक अध्ययन नहीं होगा तब तक हम ये अपने सारे कार्य को अधूरा ही मानेंगे और फलाने साहब लिख रहे हैं वो साहब लिख रहे हैं यदि वो किसी साहित्य को लेकर कर ले, साहित्य की दृष्टि से तो ये समौखिक साहित्य है ये तो कोमल जी के लिए मैं धन्यवाद दू उन्होंने जगा दिया है और यहाँ आकर के एक प्रकार की प्रेरणा दिए गए आप लोगों के इनका एक लेख मेरा अब तक याद है कि लक्ष्मणगढ़ का सांस्कृतिक वैभव राजस्थान पत्रिका में निकला तो एक प्रकार से हमें प्रेरणा मिली कि वास्तव में ये बहुत सारी बातें जो वैसी चल रही है इनके लिए जो तलाश किया जाए तो हमारे रीति रिवाज हमारा इतिहास हमारी परंपराएं तो ये विषय काफी लंबा है मैं कुछ भी नहीं पढ़ रहा हूं बाकी आप लोगों से निवेदन है कि ये लोग जो बैठे हैं इनके पास में अपना साहित्यिक दृष्टि से इतिहास है आप इनसे सुने समझें और उसमें से कुछ निष्कर्ष निकालें तो आपको बहुत कुछ पता रह कल पंडुन का खड़ा नूर मोहम्मद कल्लू ने गाया था आज पंडुन की कड़ा के बड़े अच्छे गायक दीनानाथ हैं बैठे हैं खैरथल के मुसलमान जोगी हैं बड़े अच्छे गायक हैं और वो आज आपको सुनाएंगे तो आप इस तरह से दोनों की उसको सुनकर के सुन बहुत सारी बातें इनके पास में भंडार है कन्हैयादी की बात जैसे कल कोमल जी ने बताया तो बातों का तो यही क्षेत्र में खजाना है कहां तक कोई कार्य करे मैं बैठ ही रहा हूं बस धन्यवाद कि ये जो मैं लिखकर लाया था उसकी बजाय मैंने अपनी बात आप लोगों तक पहुंचाई मेरा उद्देश्य लिखने से भी ज्यादा यही है कि आप इस साहित्य को पढ़ करके और फिर उसके ऊपर बहस किया करें तो कुछ ज्यादा अच्छा रहे एक है। तो सवाल सुना हमको ऐसा ख्याल की ये मौखिक परम्परा कहा गया है जी तो क्या है ये कहना बने पर आपने दो लेखकों के नाम लिए हाँ तो तो इनका कुछ लिखित तीसरी है क्या एक जाने दोनों का सिर्फ नाम ही नहीं लिया हमने अंदर किया का लिखा हुआ है कुछ नवी खान का केवल मौकी परंपरा हो तो ये है या कोई की अगर भी होता है जिसको हम लोग कहीं कहते कई वो इसलिए भी मौके कहलाती है कि उसकी पोथियां जो है वो बाजार में बिकती है जैसे आरा बगल जो है वो आपको मिल जाता है बाजार में खरीदते हुए क्योंकि वो किसी पब्लिशर के नाम पब्लिश नहीं होता है इसलिए उसको मौकी कह देते तो इस तरह का कुछ लिखित भी मिलता है नहीं नबी दे। तो जी बिराज वैसे प्रश्न आप और भी कर ले मैं मेरे बुद्धि के अनुसार उत्तर दूंगा विराजने का मतलब ऐसा नहीं है देखिए मैंने जो सातुल्ला नबी खां की बात की वो इन के सुनकर ही की है और उतारने की जो बात आई है जिनके ये इनमें शायद ही कोई पढ़ा लिखा हो शायद अन्यथा सब उनमें से ये तो जबान जैसे वेद प्राचीन काल में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनकर याद किए जाते थे वो ही परम्परा इन लोगों में ये सबके शागिद और उस्ताद परंपरा रखते हैं। किसी से पूछ लोग वाय तेरा उस्ताद कौन है तो ये सब अपने अपने उस्तादों को बतला दे तो ये मौखिक परंपरा में उस्ताद और शागिर्दी साथ साथ चलती और लिखने की जो बात आ रही है जिनके लिए कुछ पढ़ गए में या अपन में से कोई पढ़ गए उन्होंने कुछ अंश उतारने की चेष्टा की लेकिन वो प्रकाशन में जब तक नहीं आ जाए प्रकाशन में मैंने कोई ऐसी पुस्तक जैसे सन्नू भाई ने कुछ दोहों का एक छोटी सी पुस्तक निकाली है बाकी पंडून का कड़ा मेरी दृष्टि में तो प्रकाशित होकर मैंने तो उसको देखा नहीं है जिसके ऊपर की मैं यहां कुछ कहने के लिए आया था और कोई बातें कहीं छप गई हूं तो मेरी जानकारी में नहीं है क्योंकि जो इनकी मेव जाति की उत्पत्ति की दस तरह की बातें चल रही थी उसमें पंडून का कड़ा बहुत कुछ सहायता कर सकता है ऐसा मेरा विचार है और किताब कब छपे या कैसी हो वो कोमल जी ने पांडु तैयार की है शायद इनकी संस्था काफी सक्षम है पुस्तक उधर से ही निकले तो उससे आपको तो बहुत सारी बातें दो तीन बातें मुझे इस बारे में, में थोड़ा सा मैं थोड़ा सा उल्लेख हो गया इसलिए थोड़ा सा मैं दो तीन बातें स्पष्ट कर दू पहले जो ये प्रश्न है कि मौखिक और लिखित का तो हमको इसका उत्तर मात्र पंडुओं के कड़े की आ, इस क्षेत्र की परंपरा से हमको उत्तर नहीं मिलेगा बहुत सी बात ये कहा गया कि ये लोक गाथा किसी की रचित है जैसे बगड़ावत महाभारत है उसी कथा के अंदर ये उल्लेख आता है कि ये चौथू घाट की कही हुई है बू की कथा जो पाबू के माटे पे गाई जाती है उसके लिए कहा जाता है कि ये देवल की कथी हुई है यहाँ पे जो शाह और नबी का जो विशेष तौर से जो महाभारत से संबंधित हमको जो चीजें मिल रही हैं उन चीजों के अंदर भी मैं आपको थोड़ा सा ये इशारा करना चाहता हूं कि पंडून की कथा की ये सब कथाएं राजस्थान के हर भाग में प्रचलित है ये विशिष्टता इस कथा की मात्र यहीं पर हो ये बात नहीं है इसको आपको बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए हमारे इलाके के अंदर एम्भनु भारत द्रुपदा भारत बिया भारत बिया भारत की कथा जो आपकी कीचक घान की कथा है ठीक वही कथा है इसी प्रकार करणावली ऐसे करके 26 कथाएं महाभारत के अंशों को लेकर चलती हैं। है। महत्वपूर्ण तो बात यह है कि हमको समझना यह पड़ेगा कि ये जो महाभारत की कथाएं चलती हैं, जहां से इनका प्रारंभ है वो प्रारंभ महाभारत के अंत से है कि महाभारत लड़ा जा चुका है वो समाप्त हो चुका है कथा का प्रारंभ वहां से है और बैक फ्लैश के रूप के अंदर वापस महाभारत की अनेकों घटनाओं को उसके अंदर लाया जाता है हमारे इलाके में इसी तरह की कथाओं को कहा जाता है डेवाड़ इन्हीं कथाओं को बाड़मेर के क्षेत्र के अंदर कहा जाता है गरथ इन्हीं कथाओं को मेवाड़ के क्षेत्र में कहा जाता है महाभारत की फलिया अब इसमें हमको दो तरह की परंपराएं मिलती हैं। देवा के अधिकांश भाग पांचू नाम का कोई एक आदमी था उसकी कथी हुई कही जाती है और उसकी छाप आती है या उसका शेरेनावो उसके साथ में होता है लेकिन वही कथाएं हमको वो भी मिलती है कि जिसमें शेरेनावो नहीं होता जो लिखी हुई चीज है और उसको जब कहा जाता है तो उसको उसकी समस्या वहां पैदा होती है कि जो जिसको हम मेमोराइजेशन कहते हैं या लर्निंग बाय रोट कहते हैं जैसे अपन कखा गगड़े रटते हैं या पहाड़ी जैसे रटते हैं या सिद्धांत कौमु लघु सिद्धांत कौमुदी को जैसे रटते हैं या अमरकोश को जिस तरह से रट के जो हमारी मेमोरी बनती है उसको हम लिखित साहित्य के बाई रोट मेमोराइजेशन के प्रोसेस को लेते हैं लेकिन दूसरी तरफ वो प्रोसेस है कि जिसके लेखन की पद्धति के अंदर सर्टेन टाइप ऑफ क्यू सिस्टम है और उस क्यू सिस्टम के कारण उसको बाई रोट लर्न नहीं करना पड़ता है उस किस्म की परंपरा के अंदर ये पांचू जैसी चीजें या साधुला जैसी चीजें या नबी जैसी चीजें और विश्वभर में इटली के अंदर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर हमको लेखकों के कवियों के नाम निश्चित रूप से मिलते हैं लेकिन उनके लिखित रूप नहीं मिलते लेकिन पिछली दफा जब मैं लक्ष्मणगढ़ गया था तो कीचक खान छपा हुआ है मैंने अभी जो तो वापस मैंने देखा उसको मैं लेके तो चला गया लेकिन अपना ये काम कर लेने के बाद में जो ये जो रिकॉर्ड जो किया था पंडून का कड़ा जोगियों से उनको लिपिबद्ध कर लेने के बाद में उसकी तुलना नहीं कर पाया कि वो जो कीचकघाट में जो खरीद के ले गया था यहाँ से उसका और इसका कोई संबंध है या नहीं है लेकिन वो छपे हुए अंश आपने बहुत सही बात बताई कि जैसे आज ढोला तो जब गाया जाता है इस वक्त जो ढोला गाया जाता है वो निश्चित रूप से जो छपा हुआ रूप है उसको गाने की प्रकृति है लेकिन पंडुल पकड़ों के अंदर में हमको लगता है कि वो प्रवृत्ति नहीं है जो धूला की प्रवृत्ति के अंदर है इसलिए हमको फाइनल फाइनल डिस्टिंक्शन इन चीजों के करने पड़ेंगे मुख्य तो रूप से मैं एक ही बात आपसे कहता हूँ अभी आप तो इस बात से बहुत चिंतित न हुए कि भाई हमारे यहाँ पे जो कुछ अवेलेबल है वो संसार में कहीं पे अवेलेबल नहीं है और हमको बहुत अद्वितीय है और यूनिक है यूनिक आप अगर मनुष्य है तो यूनिक नहीं है मनुष्य संसार में जिस जगह भी रहता है वहां सब जगह इसी प्रकार के व्यवहारों के बीच के अंदर उसको रहना पड़ता उसको है उसको यूनिक न मानिए जब तक आप कोशिश ये करिए कि यह परंपरा का विस्तार कहां तक है जाहर पीर है जाहर पीर का आप विस्तार अगर देखना चाहें तो ये अलवर का क्षेत्र भरतपुर का क्षेत्र एटा मैनपुरी आगरा का क्षेत्र और उधर बागड़ का पूरा क्षेत्र गंगानगर चूरू ये पूरा क्षेत्र और उसके बाद में पंजाब का पूरा क्षेत्र उसके बाद में हिमाचल प्रदेश का पूरा क्षेत्र उसके बाद में आपको ठेक मिल जाएगा कश्मीर तक और उसका सिज़रा भी है सॉरी एक मिनट उसका एक सदा है कि आपको जो गोगा जो गोगा का स्थान है वहां के मंदिर से वहां के स्थान से धार्मिक स्थान से पट्टा दिया जाता है कि आप कहाँ जारपीट की कथा कौन कहेगा यहाँ जहां पीट की कथा कहते हैं उनसे भी आप पूछ लेंगे तो वो बताएंगे कि हम एक सौ को मांगते हैं 120 सौ बीस को एक गांव यानी एक इस किस्म की परंपरा जो इतनी विस्तृत भारतीय संस्कृति को अपने आंचल के साथ जो समझते हुए उसके ऊपर ध्यान रखें अंत में एक बात पंडू उनके कड़े को जो हमने लिपिबद्ध किया है उसका पहला स्क्रिप्ट हमारे पास है अभी हमको उसको वापस तुलना करनी है जो वापस गया उसके साथ में लेकिन जिस किसी भी परिस्थिति के अंदर हमारे पास जो लिखा हुआ अंश है वो अंश मैं अपने साथ लेकर आया हूँ दीक्षित साहब या जो कोई भी इस पर कार्य करना चाहे मैंने ट्रायल बाय से भी कही थी आपकी सेवा के अंदर हाजिर है इसकी जो हमारे पास जो रिकॉर्डेड कॉपीज़ है उसकी मैं कैसेट के ऊपर कॉपीज बना के आपकी सेवा में हाजिर कर दूंगा मेरे लिए इससे बड़ी कोई खुशी की बात नहीं होगी कि यहाँ से कोई भी व्यक्ति बैठ करके उस बढ़त कार्य को अपने हाथ में ले धन्यवाद अध्यक्षता करना किसी भी कार्यक्रम के बड़ा पीड़ाजनक काम होता है और वो सेंसर मोबिड की तरह होने लगता है मैं समय को और सीमित कर रहा हूँ और ये सीमित करते हुए भी मुझे बहुत तकलीफ हो रही है अब जो वक्ता आएंगे वो कृपया सात मिनट में अपनी बात कहें आ, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कुमारी विनय दीक्षित और आप अपने विषय पे सीधी बात करिए जितनी बातें हो चुकी हैं उसका उसको रिपीट करने से कोई लाभ नहीं है कुमारी विनय दीक्षित समस्त मेरे का का शीर्षक है लोक महाकाव्य के के रूप में का कड़ा संस्कृत आचार्यों ने महाकाव्यों की जिन विशेषताओं उल्लेख किया है वे सभी विशेषताएं पंडून का कड़ा में समावि नहीं है फिर भी इसकी प्रबंधात्मकता और विविध घटनाओं का सूत्रबद्ध संयोजन तथा वीर रस की प्रधानता आदि कुछ ऐसी विशेषताएं हैं, जिनके आधार पर इसे प्रबंध काव्य अथवा महाकाव्य का रचना करता है जनसाधारण में लोक काव्य की रचना करता है और जनसाधारण में गाया जाता है लोक काव्य में लोक कथाओं का समागम इस प्रकार होता है की उसमें रीति रिवाज भाषा अंचल शेष की सभ्यता एवं संस्कृति का भली प्रकार समावेश होता है यदि पंडून का कड़ा पर दृष्टि डाली जाए तो इसके मूल रचनाकार के रूप में साधल का नाम लिया जा सकता है अनुमान है की सादल्ला द्वारा आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व पंडून का कड़ा मूल रूप में रचा गया और इसके पश्चात जनसाधारण द्वारा जो मूल रूप गाया जाता रहा उसमें गायकों द्वारा कुछ न कुछ वृद्धि अवश्य की गई होगी के साहित्यिक नबी नवीखान का नाम इस लोक महाकाव्य के साथ विशेष स्मरणीय है नबी खां ने सादल ला के पंडुन का कड़ा को कुछ नया कथानक जोड़कर इस लोक काव्य के मूल रूप को अधिक विशाल बना दिया नबी खां ने सादरलाह के कथानक में जैस दाना तथा चकाबोई किला और बबरा बांध की लड़ाई को इसमें इस प्रकार जोड़ दिया कि इस लोक काव्य की सूत्रबद्धता में रंच मात्र भी टूटन नहीं हो पाई। इन दो रचनाकारों के अतिरिक्त अन्य किसी कवि का नाम इस लोक काव्य में नहीं जुड़ सका किंतु यह निश्चित है कि गायकों ने चाहे वे मीरासी हो या मुसलमान जोगी भी हो इन्होंने अपनी सुविधानुसार बहुत कुछ जोड़ा है इस लोक काव्य की बहुत सारी कथा और इसके दूहे तथा कुछ अन्य छंद मीराशी और मुसलमान जोगियों में समान रूप से पाए जाते हैं कुछ अंश या कुछ छंद ऐसे भी है जो जो हैं जो मीराशियों में हैं, किंतु मुसलमान जोगियों में नहीं इसी प्रकार कुछ छंद कुछ कथाएं इस प्रकार की आती हैं कि जो मुसलमान जोगियों की गायकी में आती हैं, किंतु मीराशियों की गायकी में नहीं आती संक्षेप में यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है की सादर तथा नबी खान मूल रूप से लिखा और उसमे मीरासियों तथा मुसलमान जोगियों ने और मेवाती के अन्य गायकों ने भी इसमें कुछ न कुछ अपने ढंग से और अधिक जोड़ दिया है जो कथा और जो दोहे मीराशियों और मुसलमान जोगियों के द्वारा सामान्य रूप से गाए और अर्थाए जाते हैं उन्हें तो मैं सादरलाह और नवी द्वारा रचा हुआ मानती हूँ शेष जो दोनों जातियों की गायकी में आते हैं उनमें से कुछ न कुछ बाद में जोड़ा गया साहित्य कहा जाए तो विशेष उत्तम है सर्वप्रथम प्रश्न यह उठता है कि पंडून का कड़ा नामक लोक काव्य में कितने कड़े हैं? कड़ा का अर्थ यहाँ कांड रथ और सर्ग से समझना चाहिए यद्यपि कुछ गायकों ने पांच कड़े माने हैं पहला कीचकघाण दूसरा विराड़ की लड़ाई तीसरा चकाबोई का किला चौथा बबराबान और पांचवा कुरुक्षेत्र की लड़ाई किंतु मीराशियों में एक वर्ग ऐसा भी है जो इसे तीन करो में ही सीमित मानता है जो कि निम्नलिखित है पहला कीचकघान दूसरा विराट की लड़ाई और तीसरा कुरुक्षेत्र की लड़ाई अर्थात कुरुक्षेत्र की लड़ाई और इसमें गायकों की दृष्टि से तीन मुकाम माने गए हैं पहला है जैसरथ दाना के चकाबोई किले में एमना कंवर का निधन और दूसरा मुकाम बबरा बाण की लड़ाई को लेकर लिया गया है तीसरा मुकाम कुरुक्षेत्र की लड़ाई से संबंधित है कुछ गायकों द्वारा जो पांच कड़े माने जाते हैं ये पांच कड़े कुछ अन्य गायकों द्वारा बताए गए तीन कड़ों के ही भाग हैं। प्रथम दो कड़े तो साधरला द्वारा रचित है ही तो तीसरा कड़ा है जिसे नबी खा ने लिखा है वह है कुरुक्षेत्र की लड़ाई इस कड़े में उक्त तो तीन मुकामों का समावेश है और भूल से इन तीन मुकामों को तीन कड़े अर्थात तीन सर्गो के रूप में मान लिया जाएगा तो मेरा ते के सर्वश्रेष्ठ कवि सादल का महत्व उसके उत्तराधिकारी नवी खां की तुलना में कम हो जाएगा किंतु कुछ विद्वानों ने इन तीन प्रसंगों को तीन कड़े ही मान लिए पांच पांडाओं के आधार पर ही शायद पांच कड़ो का अनुमान लगा लिया है मेरी समझ में वास्तविकता यह आती है कि नवी खां सादर की तुलना में अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहता था और उसने सादल के दो कड़ो से आगे अपने साहित्य को इस प्रकार बढ़ाया है कि उन्हें तीन कड़े कह अथवा एक कड़े के तीन मुकाम कह लीजिए एक ही रचना का पूर्वार्थ सादल्ला ने लिखा है और उत्तरार्थ नवीहा यह मेरा अभिप्राय दोनों की तुलना करने का नहीं है बल्कि उनके कड़ों पर विद्वानों का ध्यान आकर्षित करने का है कि आखिर ये कितने कड़े माने जाए पंडूं का कड़ा में मौलिक उदभावना आज मेरों की उत्पत्ति के क्रम में इतिहास की दृष्टि से और कल्पना की दृष्टि से बहुत कुछ नया पुराना कहा जाता रहा है यह निश्चित है कि इतिहास की दृष्टि से मेव जाति का उदय दास वंश के शासक बलवी हो गया था लेकिन कब हुआ यह अभी खोज का विषय है गोत्र इत्यादि की समानता के कारण मेवो को मीना जाति के बहुत निकट माना जाता है लेकिन मीराशियों द्वारा जो वंशावली वर्णित की जाती है वह इस प्रकार है पहला अंतल दूसरा स्वांतल जिसे शांत के में आ जाता है में तीसरा चौथा पंड, पांचवा छठा सातवा आठवा नवा और धा शैष मेधा के वंशज जो थे वो चार पालों में बट गए पहला तुम्बर वंश दूसरा दैवाल तीसरा बालोत और चौथा रटावत। रटाव के अनुसार मेव अपने आप को अर्जुन के संतान मानने के नाते चंद्रवंशी क्षत्रियों का वंशज मानते हैं और आज भी मेव जाति स्वयं को स्वाभिमान अर्जन के वंश में मानकर स्वयं को वीर जाति के रूप में अनुभव करती है मेव कौन थे और इनकी उत्पत्ति कहां से हुई यह सब शोध और अन्वेषण का विषय है इस प्रसंग को यहीं छोड़कर में पंडून का कड़ा में रचनाकारों द्वारा महाभारत से हटकर कथानक में जो तथा मौलिक कल्पना की गई है उस पर विचार करना आवश्यक मानती हूँ पंडुन के कड़े में कहीं 105 कीचकों का उल्लेख है तो कहीं एक ही कीचक का उल्लेख एक योद्धा के रूप में किया गया है? तो महाभारत में कीचक नाम का योद्धा एक हुआ है लेकिन पंडुन के कड़े में मेरे विचार से कीचक एक वंश था जिसमें 105 योद्धा थे और उनका मुखिया एक कीचक था तो महाभारत है कि जबकि इतिहास की दृष्टि से गौरखनाथ काल महाभारत काल से हजारों वर्ष बाद में आता है गौरथ नाथ की कल्पना के कारण यह निर्भ्रांत कहा जा सकता है की पंडुन का कला का लेखक नाथ पंथ से विशेष रूप से गौरखनाथ के साथ का भी वर्णन आता है कि महाभारत का जयद्रथ एक क्षत्रिय योद्धा के रूप में आता है जबकि पंडून का कड़ा में उसे एक दाना अर्थात एक दानवी शक्ति का रूप माना है मौलिकता की दृष्टि से पांडवों को पंडून का कड़ा में दो बार वनवास भुगतना पड़ा है सागर लाल ने महाभारत के विराट पर्व के आधार पर विराट की लड़ाई में ग्यारह ग्यार, तथा एक वर्ष का नबी खान ने पंडून का कड़ा के कथानक को जब आगे बढ़ाया तो बबरा बान के कड़े में भीम और जटजोत का वाद विवाद और जटजोत का अर्जन के लिए जुआ खेलने का फिर से निमंत्रण दिया गया है और अर्जुन जुआ खेलता है तथा पराजित व्यक्ति के रूप में अपना राजपाठ हार जाता है और निम्नलिखित तीन शर्तों को मानने के लिए बाध्य होता है